तदेव अनुसंधान प्रपंचे कैसे अनुसंधान करता वह तृप्त रहता है कृत्य तो प्रतियोगी पुरुषर है प्रतियोगी अनुसंधान पूर्वक होता है प्रतियोगी का अनुसंधान पूर्वक ही कृतकृत्यता अनुभव होता है और अनुसंधान करते हुए अयम एवं अनुसंधान तृप्यति वह पुरुष व जीवन मुक्त इस प्रकार से करते हुए ही नित्य तृप्त रहा करता है कैसे अनुसंधान करते हुए रहता है तुलना करता है जीवन मुक्त प्राणतम के वजह से जब जब वो शरीर में आए गया विचार उसका समाज से बाहर आता है तब तब वह अपने आप को तुलना कर दे संसारी कैसे हो मैं कैसा लुप्ति नोया संसर दो कामम पुत्राद्यपेक्षया परमानंदपूर्णोहम संसरा किया कहते आज्ञा दुखिना संसरन तो पुत्राद्यपेक्ष काम संसरन तो पुत्राद्यपेक्ष जो अज्ञानी लोग है ये सदा दुखी रहने वाले लोग हैं ये अपनी मर्जी से भले संसरण को प्राप्त करते रहे भले अपने मर्जी संसार को प्राप्त करते रहे क्यों पुत्राद्यपेक्ष पुत्र अपुत्र के लिए पत्नी चाहिए अपनी पुत्र हो तो सब पैसा चाहिए पैसा आ गया फिर यज्ञा करेंगे स्वर्ग चाहिए इस चक्कर में वो लोग भले बना रहे लगे रहे संसरण करते रहे हमें कोई आपत्ति नहीं मैं परमानंद पूर्ण और अपने आप को क्या समझ रहा है मैं परमानंद से परिपूर्ण होने के नाते है कि कौन सी इच्छा की पूर्ति के लिए दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आते जाते रहूंगा मैं मैं नहीं आने जाने वाला हूँ जो पुत्रादि की कामना रखते हैं, हैं स्वर्ग आदि होने वाले होने के नाते कोई इच्छा ही नहीं रह गई है सारा जगत मिथ्या है हमारे लिए अत मिथ्या कोई करता नहीं है अत इच्छा रहित होने के नाते मैं क्यों संसरण करूंगा अर्थात में संसर को प्राप्त नहीं करता हूं या तृप्त प्राप्त प्राप्त प्राक्तन ग्रंथे ना अनुसंधान की प्रक्रिया यहां से शुरू करके पचपन से शुरू करके इक्यानवे तक बोलेंगे दो सौ इक्यानवे बाद में उपसठक है दो सौ अंठानवे तक इत्यता प्राकन ग्रंथे ना यहाँ के तक के पुर्त के ग्रंथ में यह अनुसंधान की प्रक्रिया को वर्णन कर रहे हैं सुखादि विलक्षण में सोशी अहिक सुखादि चाहने के चाहने वालों के पेशा से स्व में जो विलक्षणता है उसको दिखा रहे हैं सबसे पहला अपने में दूसरों के पेशा से जो विलक्षणता है उसका अनुसंधान करता है ये जीवन मुक्त हुआ है प्रार्थन जब शरीर में आ जाता है और व्यवहार में आता है तब वो क्या करता है अपने आप को अन्यों की पेशा से क्या विलक्षण है वह अनुभव करता है अधिक्रां सब अज्ञानी है और पुत्र आदि की कामनाओं की वजह से पत्नी आदि को प्राप्त करता हुआ जन्म मरण के चक्कर के अनुसंधान संसरण में लगे हुए हैं और खुद को क्या मान रहा है मैं परमान्त परिपूर्ण स्वरूप होने से मैं किस इच्छा से संसार को प्राप्त करूंगा स्वर्गाध्यम कर्मानुष्ठा त्रिप्य विलक्षण माँ यह लोग का सुख हुआ यह लोग किस इच्छा से इच्छा करने वालों से विलक्षण का सिद्ध कर दिया स्वर्ग आदि को प्राप्त करने की इच्छा वालों से भी अपने विलक्षणता सुध कर रहा है अहिक सुख कुछ चाहने वालों के पीछा, स्वयं में क्या विलक्षणता है वह चिंतन करने के बाद में स्वर्गार की कामना रखने वाले पारलौकिक इच्छाओं को रखने वाले लोगों के पीछा से स्वयं में क्या विलक्षणता है उसको समझा रहे हैं अनुतिष्ठी परलोक या सब सर्वलोकात्मक अनुति, सर्वलो का अनुति कथम पर लोग परलोक पर को प्राप्त करने की इच्छा वाले लोग परलोक को जाने की इच्छा रखने वाले लोग परलोक या सभा या इच्छा करता रहा जाने की इच्छा जो करते हैं उनको यह असभा कराते हैं परलोक को जाने की इच्छा करने वाले लोग कर्माष्ठं तो कर्मों की जो वो अनुष्ठान करते रहे मैं नहीं करूंगा अनुष्ठान क्यों नहीं करोगे भाई सर्वलोकात्मक हो हम मही सब सबलोकात्मक हो कि तो मेरे से भिन कोई लोक है नहीं तो मैं कहा आऊंगा जाऊंगा अपने से भिन्न कोई लोक हो तो जाना पड़ेगा ना जैसे आपसे भिन बद्रीनाथ तब मानोगे तब तब यहां से बद्रना जाओगे। जब आप ही बद्रीनाथ है आप ही केदारनाथ आप ही गंगोत्री यमुनोद्री सारी कल्पना आप ही है आप हृदय में सब कल्पना हो रखे आपकी में सारी कल्पना है अनंत ब्रह्मांड की कल्पना है आप बदनाथ क्यों जाएंगे सारे कल्पित हैं वो आप में ही कल्पित है कहीं बाहर कल्पित हो तो दूसरी जगह चले जाते देखने के लिए कहा जहां कल्पना है, वहां जाते देखने के लिए है नहीं इन कल्पित आप में ही है किसी अन्य में भी कल्पना नहीं है स्वयं में कल्पित होने के नाते जो है कहीं आना जाना है ही नहीं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए स्वांत परिकल्पित अनंत ब्रह्मांड अंतर्मी परिदृश्य ब्रह्मांड के अंतर्गत विद्यमान बद्रात केदारनाथ वगैरह में आने जाने की जरूरत क्या नगरी अंतर्गत पशन आत्मनि माया बहिरीव उद्रया दक्षिणामूर्ति का पहला आचार्य शंकर कहते हैं इस विश्वम दर्पण दृश्यमानगरी दर्पण में दृश्यमान नगरी के समान है सारा संसार कहा है लेकिन हो दर्पण कौन है स्वात्मनी अपनी आत्मा दर्पण उसमें दिख रहा है सारा विश्व आपने आत्मा हो तो बहिर्व बाहर नहीं है बहि बाहर के समान दिखता है सभी अपने आपको रूपी दर्पण में कल्पित है सारा दृश्य स्व से भिन्न स्व से बाहि रूप केवल भ्रांति से दिखाई सब भ्रांति की महिमा है ये आपको लोग बैठे हैं बढ़ा रहे हैं सुना रहे हैं ये सब भ्रांति है बाहर कुछ नहीं है आप कहाँ हैं हमसे अलग बाहर कहाँ हैं आप सब हमारे अंदर ही कल्पित है ये बड़ा कठिन काम है कहना आसान हो जाता है लेकिन <laughs> सच्चाई तो यही है जो ब्रह्म ज्ञान यही है स्व से बिन कुछ स्व में सब कुछ कल्पित होने से उसका आने के आने जाने लायक कोई स्वर्ग कोई लोग ही नहीं है बायो कोई नगरी नहीं है कोई शहर नहीं कोई चीज नहीं है कहाँ वो आएगा पार्थ क्या है कुछ नहीं वहाँ है, जाओ। वहां है वहां ये है वो है कुछ फालतू फालत हम तो कई देश घूम आए हैं है पहले संन्यास के बाद सब देख लिया चल कंक्रीट का जंगल पैसों का खेल और कुछ हाई हाई पैसा, हाई पैसा, पैसा ंगा से लेकर राष्ट्रपति राष्ट्रपति लगा हुआ है वो भी सोच रहे मेरा बेटा राष्ट्रपति बनना चाहिए अगला राष्ट्रपति तैयारी में, में लगे हुए हैं और देखने को क्या मिल रहा है कंक्रीट का जंगल है या तो पेड़ों के जंगल वो यही पर देख लो हाथ आ यहाँ भी कंक्रीट के जंगल कम नहीं यार 50 मंजिल का मकान है वहाँ 100 मंजिल की एक दो होंगे फर्क दिया उसको देखने के आ जाना अरे 50 मंजिल की आपके सामने खड़ी है उसमें और 50 कल्पना कर ले हो गए सौ की कहाँ जाना उसके नाम अमेरिका देखने के लिए वो ख़त्म भी कर दिया लादिन ने वो दोनों मकान वो ख़त्म ही कर दिए मंजिल और एक मंजिल का था दोनों को गिरा दिया खत्म था दुनिया का, का सबसे ऊंची इमारतें रहा नहीं गया वहाँ भी जाएंगे तो कल्पना ही करनी पड़ेगी यहाँ था फोटो देखो और कल्पना करो। दो फोटो बिक रहे हैं अभी पुरानी डब्ल्यू टी ओ की उसको देखने क्या जाना सब देख के अपने समझ में आई इसमें अब कुछ है ही साल पैसा और मकान इसलिए कहते सर्वलोकात्मक वो हम मैं सर्वलोक सर्वलोकात्मक ही हूँ मेरे से भी सर्वलोक नाम की चीज नहीं मुझ ही कल्पना है वो तो मैं क्यों स्वर्वलोक के अनुष्ठान करूंगा मैं ही मुझे प्राप्त हो तो गाना मई जब वो हूँ मुझ में यू कल्पित है तो मुझे प्राप्त ही है आपके पास है उसको पाने के आते जाते नहीं कुछ करते नहीं उसके लिए तब तो स्वम कल्पित वस्तु स्वर्ग आदि को पाने के लिए भी हमें कुछ अनुष्ठान करने की जरूरत तो नहीं है कस्मात अनुष्ठा किस्मात किम कथम अनुष्ठा इसलिए बताओ किस कारण से किस चीज को किस प्रकार में अनुष्ठान करूंगा और नहीं करूंगा कत ऐसा है आप अपने लिए कुछ आपको जरूरत नहीं है स्वकल्पित है सारा स्व कल्पित है स्वस्मिन कल्पित है इसलिए यह लोग पर लोग किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं कोई चीज का अनुष्ठान करनी जरूरत नहीं संस्रण करने आपको जरूरत नहीं है लेकिन दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करने तो काम सुन करना चाहिए आप पूजा पाठ करोगे तो दूसरा भी पी मत कर रहा है तो हम भी करना चाहिए नकल करने की आदत है दुनिया इसलिए आपके लिए पूर्व पक्ष कहता है स्वार्थ के लिए प्रवृति भला ही ना हो परार्थ प्रवृत्ति क्यों नार्थ प्रवृत्ति क्यों नहीं करोगे भगवान भी का लोक संग्रह करो इत्याशं कहते हैं वो भी तब कर वो अपने आप को अधिकारी मानेगा ये मान रहा है ऐसा मूर्ख है इनके लिए मैं आदर स्थापित करूं आदर स्थापित करने का मैं अधिकारी हूं मैं इन सबसे श्रेष्ठ पुरुष हूं इसे मैं अधिकृत हूं सबको आदर स्थापित करने के लिए ऐसा अपने अंदर का अधिकार मानेगा तब न करेगा भगवान कृष्ण तो मान लिया मैं भगवान मैं धर्म की स्थापना करने अकेले आया हूँ इसे उसको करना पड़ा और हम तो न धर्म स्थापना करने हैं न धर्म को बिगाड़ने हैं हमें क्या जरूरत कुछ करने की धर्म से बहुत ही बाहर ठेका तो लेके आए हुए हैं ना अपने ठेकेदार निभा रहे हैं वो हमारे क्या मतलब है हम कोई ठेके लेकर के आए हुए नहीं है जो ब्रह्मज्ञानी है कहते सब कुछ मेरे लिए कल्पना होने के नाते ये कल्पना कुछ रहे न रहे उल्टा हो सीधा हो हमें क्या फर्क पड़ना है धर्म बढ़े या धर्म घट जाए या धर्म बढ़े धर्म घटे हमें कोई फर्क तो पड़ता है ये काल चक्र है चलते रहेगा जिसको फर्क पड़ रहा है वो उतार लेगा अपना वो काम करेगा लोग संग्रम करते रहेगा या नहीं इसलिए अधिकाराभाव क्या कहता है जीवन मुक्ति मेरे को इस विषय में कोई अधिकार नहीं है मैं अपने आप को ऐसे कर्मों का अधिकारी नहीं मानता हूं अतिव सा लोक संघ्रह के लिए भी कुछ कार्य करना पड़े ऐसा भी नहीं है दूसरों के लिए मैं प्रवृत्त हूं ऐसा नहीं हो सकता ते शास्त्राणी वेदाध्यापयधिकारणों में तु नाधिकारो अक्रिय तेज शास्त्राणी व्याचक्षता ते वे लोग अपने आप को जो अधिकारी मान रहे हैं मैं विद्वान इसमें सबको पढ़ा के रहूंगा सब मूर्खों को ज्ञानी बना के रहूंगा ऐसा जो ठेका ले रहा है वो अपने पढ़ा दें शास्त्रों को खूब पढ़ा लें और जो ये सोच रहा है मेरे को किसी को पढ़ाना ही नहीं है कोई मूर्ख नाम की चीज ही नहीं है सब ज्ञानी है या तो या तो कुछ भी है ही नहीं सर्वम ब्रह्म या तो ब्रह्म ही सर्वम कर भी जाते ही दो में है क्या ना ऐसा ब्रह्म ही है फिर किसको पढ़ाऊंगा सर्वम ब्रह्म मयम रे तो किसको पढ़ाएगा नहीं? पढ़ाना है नहीं या तो सर्वम कल्पित चित्त नहीं पढ़ाना कल्पित को क्या पढ़ाऊंगा वो भी नहीं होगा इसे कहता है कि जो अपने आप को अधिकारी समझते हैं और अपने सामने बैठे हुए को स्व से भिन्न और अल्पज्ञ मान रहे उनको पूर्णज्ञ बनाने के लिए पढ़ा गया? ते शास्त्राणी व्या अच्छा वे शास्त्रों की व्याख्या भले करें मैं क्यों करूँगा वेदान अध्याप इंतुआ वेदों को भले पढ़ा भी वे लोग ये अत्र था होते जो अपने आप के विषय में अधिकारी मानते हैं वे अपने पढ़ा हम क्यों पढ़ा किसको पढ़ा? राम तो ना पढ़ाएंगे किसको पढ़ाएंगे किसको तो न पढ़ाएंगे न लिखाएंगे कुछ नहीं करेंगे करोगे भाई अक्रियव मेरा स्वरूप ही अक्रिय है मैं अक्रिय स्वरूप वाला होने से मेरे को क्रियाओं में कोई अधिकार नहीं को को लेकर लेकर जो कहेंगे कहेंगे बाद में ये तो अभी स्वरूप चिंतन रहेंगे सगुण साधिकार होता है ना जो सगुण वस्तु है वो साधिकार वस्तु होता है निर्गुण वस्तु में कोई अधिकार नहीं अधिकारा बावत इच्छा बाबत स्विन्न लोकाभावत आच्छा भावत यह लोक जनकुल पुत्रादि की कामना नहीं करता हो अति संसरण नहीं होता स्वभिन लोकाभावत स्वर्गादि अनुकूल कर्मानुष्ठान नहीं करता और स्व में अक्रिय स्वरूपत्व स्वयं अक्रिय स्वरूप होने के नाते क्रिया में भी उसका अधिकार नहीं है अत परार्थ के लिए भी वो क्रियाओं का अनुष्ठान नहीं करेगा आदर्श स्थापना या लोक आदि किसी भी निमित्त से वो कर्मानुष्ठान भी नहीं करेगी पूर्व पक्ष आपके आ गए। स्व देह अर्थम भिक्षा आहरण करता मैं तो क्रिया ही हूं। अरे भिक्षा लेने के लिए तो जाते हो ना काली कमलिया क्यों जा रहे हो फिर नहाते क्यों श्याम गंगा जी वगैरह भय जिसे कीचड़ में क्यों तो नहीं रहता नहा शुद्ध रहते हो क्यों सर चाहते हो अभी पूर्व पक्ष ये कहता है परलोक अर्थ परलोक की प्राप्ति के लिए आप स्नान आदि कर रहे हैं और पेट भर रहे की रक्षा के लिए स्वदेह का भरण पोषण करने के लिए भिक्षा आहरण के लिए आप जाते है पूर्व पक्ष कहता है स्वदेह का भरण पोषण के लिए भिक्षा भी जाने को तुम तैयार रहते हो और परलोक की प्राप्ति करने के उद्देश्य स्नान आदि भी कर लेते मान दिखाने को देखता करता हो देख रहा हूं फिर भी तुम ग्रह में कुछ करता नहीं हूं ये तो तुम झूठ बोल रहे हो अतो अक्रियम असिधम इसे आपका अपना स्वरूप आपका दिखता है, है तुम्हारे दृष्टि से दिखाई दे रहा है ना तुम्हारी दृष्टि से भिक्षा के लिए जाता हो स्नान करते हुए दिखाई दे रहा है हम अपने स्वरूप दृष्टिया अक्रिय हैं कोई क्रिया नहीं हो रही इस ब्रह्म में आज तक स्पंद भी नहीं हुआ में एक स्पंद भी नहीं हुआ है सारा जगत भंग जगह भयंकर सृष्टिपूर्वक कार्य कहा जिसमें स्पंद भी नहीं हुआ किंचन हल्का सा हल्का, उतने भी नहीं हुए आज तक सृष्टिपूर्वक कहां से हो गया इसलिए कहते हैं कि भाई हमारे अक्री स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है तुम भले देख रहे हो तुम भले कहते रहो निद्रा निद्राभिक्षे स्नान शौचे ने न करो चाश्चित कल्पयंती कल्पना बहुत सुंदर कहते हैं निद्रा भिक्षा स्नान शौच इत्यादियों का न इच्छा मैं करना नहीं चाहूंगा करना नहीं चाहती इतना ही नहीं वाकई में न करो ती जो मैं करता भी नहीं अगर आपके शरीर में होता हो तो कर मेरा शरीर कहां है जो दिखाई दे रहा है कह रहे किसको दिखाई दे रहा है जिसको दिखाई दे रहा है उसकी कल्पना है वो मेरी नहीं और दूसरों की कल्पना हमारे पर असर करने वाला नहीं है दृष्टार जो दृष्टा है जिनको दिखाई दे रहा है वे जो कल्पना कर रहे हो किसी शरीर में निद्रा विचासनाश हो चादी तो किम में किमे से मेरे को क्या होने वाला है मेरे अपने सुर में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला अन्य किम में से दूसरों की कल्पना से मेरा क्या बिगड़ेगा तो जीव है अज्ञानी जीवन की बात हो देख रहे हैं ना जिस शरीर में ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हुआ आ, वो तो ब्रम हो गया जिसने अनुभव कर लिया वो तो गया कहानी का जो तो ब्रह्म हो चुका है आप जो शरीर दिख रहा है लोगों और शरीर को जो व्यवहार आता हुआ पढ़ाता हुआ लिखा हुआ तो प्रमुख ज्ञानी महाराज है और स्नान कर रहे हैं खाने खा रहे सब कुछ कर रहे हैं दो बार तीन बार इधर उधर चक्कर काटते हैं क्या ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा कहने वालों को कह रहे हैं जो ऐसा कह रहा है उसको दिखाई दे रहा है ना शरीर आता जाता खाता पीता सोता नहाता टट्टी पिशाब करता सब दूसरे को दिख रहा है ना जिसको दिख रहा है शरीर में कुछ होता हुआ उनकी यह शरीर कल्पना है उनकी कल्पना है ब्रह्म ज्ञानी का अपना कोई वाक्य में शरीर भी नहीं है क्यों ब्रह्म अनुभूति के पश्चात जगत नाम को चीज ही नहीं रहा उत्पन्न ही नहीं हुआ आज तक तो जहां उत्पन्न ही नहीं हुआ वो है कहां से कोट हुई जब जगत ही नहीं उत्पन्न हुआ शरीर कहां से आ गया है? वंद्या पुत्र के समान कह रहे हो शरीर भी है जब जगत भी फैदा नहीं हुआ शरीर कहां से हो जाएगा इसे उसके दृष्टि में जगत है ना शरीर है ना कुछ और है जो कह रहा है उसके दृष्टि में इसका मतलब जो कह रहा है करके उसी के दृष्टि में ये शरीर है आपको दिख रहा है।, है ये शरीर है आपको दिखाई दे रहा है बोल रहा है आपको दिखाई दे रहा है खा रहा है आपको दिखाई दे रहा है स्नान करता है आपको दिखाई दे रहा है घूम रहा है फिर रहा है टट्टी पिशाब कर रहा है सब कुछ दिख रहा है आपको दिख रहा है ना तो आपकी दृष्टि में शरीर है यह शरीर और आपकी दृष्टि में जो कल्पित होकर विद्यमान जो चीजें हैं वो हमारे स्वरूप में कुछ भी करने वाला दूसरे की कल्पना से किसी को असर होने वाला हो नहीं एक गुंजा है, न्याय बंदरों ने गुंजा कर लगा करके समझा आग है। और उसको आपने हाथ जलेगा बंदरों ने कल्पना के आग है और उस आग आप, आपको जलाता है क्या नहीं जलेगा। तो अन्नी की कल्पना से आपको वो असर हुआ नहीं हुआ तद्वत्यार समझा अन्य की कल्पना करते रहे कोई कहता है हा शांत रमान नाम का कोई महात्मा है बड़ा बनिया है कोई कहता है कि वो बड़ा बदमाश है सबका निंदा करता है कोई कहता है अरे वो तो राम से तुका खंडन कर देता है कोई कहता है कुछ कोई कहता है कुछ सब अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं जिसको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे वैसे कह रहे हैं कल्पना करके एक दृश्य उस दृष्टि के बारे वर्णन कोई कुछ करे कोई कुछ करे फर्क आप एक चित्र बना लो उल्टा पल्टा टीढ़ मेड़ा को लगा दो मार्केट का बीच में देखो फिर क्या होता है जो आएगा जो देखेगा कल्पना करेगा या है? लगता है, या है, वो है लगता है तो हर बार यही कहेंगे ऐसी है, है। दूसरा आएगा नहीं नहीं लगता ऐसा है ये होगा वो तो कोई को नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं लगता वो ऐसा होगा ये कमान है इस संसार का कल्पना स्वयं करते दृश्य एक कल्पना अनेक हो इसे ये शरीर भी एक दृश्य है इसको देख रहे हैं आप कुछ कल्पना कर रहे हो, कुछ कल्पना कर रहे हो, कुछ कल्पना कर रहे हो, अपना अपना सारी कल्पना करे जा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है उससे हमारा क्या बिगड़ेगा हमारे स्वरूप में कोई अंतर पड़ेगा क्या हम सच्चिदान ब्रह्म रूप है उसमें क्या फर्क पड़ेगा कोई कह दे ब्राह्मण तो क्या बिगड़ेगा कोई नहीं शूद्र तो हमारे सच्चिदान स्वर में कोई अंतर पड़ने वाला कुछ नहीं कोई कुछ कहे उनके अपनी कल्पना है उनकी अपनी अज्ञान की वो महिमा है उससे हमारे पर कोई फर्क पड़ता नहीं जीवन मुक्त का चिंतन रहता है दृष्टांत समझा रहे अन्य कल्पना भी बाधवस्ती कोई कहे अन्य कल्पना भी बाधाएं पहुंचाएगा कष्ट देगा इत्या संदाव दृष्टांत माह अभाव में दृष्टांत समझा गुंजा पुंजा दाम नान्यातविना नान्यात संसार धर्मे महम भजे गुंजापुंजारी न दह्येत अन्यातवन्नीपुंजारी न दह्येत मन कर रहा हूं न मैं गुंजापुंजारी दिन उसको पच्छर करो और अनुय करो अन्य आरोपित बनिना गुंजा पुंजादी नौ है बंदर बंदर वो क्या करता है गुंजा पुंजादी में अग्नि कर दिया है गुंजा पुंज क्या है वो जो लाल लाल फल होता है ना जिसके कोने में काला होता है आ, गुंची। बच्चे खूब खेलते हैं छोटे फल को देखा। देखने में बड़ा सुंदर लगता है चमक चमक वाला शीतलता भी प्रदान करता है हाँ उसको गरम मान रहे कौन? बंदर। मानता सारे काले को नीचे करता है लाल कर देता है और दे काला मने कोयला लाल बने आग <laughs> और अरे खूब इकट्ठा कर देता है इधर सारे आग जल रहा है और सब सब बुलाते सारा बंदर बंदर आग जला दिया एक इकट्ठा कर सबको बुलाया सब आपस सट जाएंगे सटने से आप में गर्मी आ जाती है देखो आग ने गर्मी दे दिया हमारी ठंडी तो रो गई ऐसे सोचता है अब बंदर ने आरोपित किया उस गुंजा पुंजा आदि में वन्नी को और उस वन्नी की आपका संबंध हो गया का पैर उसे पड़ गया तब क्या पैर चल जाएगा नहीं चलेगा तद्भत यहां पर भी अन्य कोई कहे हमें क्या है क्या नहीं है उसे ना अन्य आरोपित संसार धर्मान अन्य आरोपित संसार के धर्म है वे उनको अहम ना भजे मैं उसको भागी उपभोगी नहीं होता चाहे कुछ भी सांसारिक धर्मों का हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे उनसे हमारा कोई अंतर नहीं पड़ता हमारा उसके साथ कोई संबंध ही नहीं होता कोई भले कहे निद्रा कर रसोता है खाता है पीता है घूमता है पता नहीं क्या क्या संसार धर्मों का आरोप करेंगे और जब भी महात्मा हो तो कामनी और कांचन का आरोप तो जरूर लगता है यदि किसी आश्रम में रह रहे हो और आप पैसे के वार कर रहे हैं तो जरूर आप जैसे छोड़ेंगे आपको आप पर आरोप लगा दिया जाएगा कि दस हजार रुपये के भाग्य पैसे की वार नहीं कर रहे हैं आप लोगो लेन नहीं है तो क्या करेगा पहले ये बदलाश हमारे भक्त का लकड़ी लड़की से ना संबंध कर दिया इसे को हमने निकाल दिया उसको बोले जबरस्ती आरोप लगाते हैं आप भले उनकी अपनी व्यवहार में से परेशान हो गए, आप कुछ पसंद नहीं रहा है किसी छोड़ दिए, लगा दिया से आरोप आप पर काम नहीं था हमारे भक्त के लकड़ी को लकड़ी तो है लड़की थोड़ी जिंदगी में लकड़ी बन जाती है गले की हड्डी आरोप लगा दिया जाता है ये संसार धर्मों का आरोप जो होता है अन्य से आरोप करने पर भी हम उसको कोई समुद नहीं होते हमारा कोई उपभोग नहीं होता हम न भजे फलांतर इच्छा भावे कर्मानुष्ठान माभ तब पूरे पक्षी कहते चलो फलांतर की इच्छा से भले आप कर्म का अनुष्ठान न करें तत्व साक्षात्कार है श्रवणाधिकम कर्तव्य व तत्व साक्षात्कार करें श्रवणसन करना तो जरूरी है इत्यास करे तो बात जो हमारी कह रहा हूँ वो तत्व साक्षात् बात की बात स्वर में प्रतिष्ठित हो चुका हूँ तब की बात चर्चा चल रही है जीवन मुक्ति की चर्चा चल रही है जीवन मुक्ति की तृप्ति की चर्चा चल रही है अब क्या श्रवण करने की जरूरत रह गया। जीवन मुक्त हो ही अज्ञान आदि अभावत श्रवनादि कर्तृत्व में पिंदा थी अज्ञान आदि का अभाव के कारण से श्रवणादि में भी कर्तव्य तब नहीं रह गया श्रवणाधि कर्तृत्व मुझ में अब नहीं रहा क्षणवंत जानन कस्मा क्षणोम्यम मनताम संशयापन्ना न मन्ये मनेअ संशयः उन्हें जरूरतें सुनना अभी जिन्होंने सुनने के बाद कुछ दिमाग में गया जिनकी पर भी सुनते रहेंगे तो भी कहाँ जाने वाला है।, है या नहीं तो सुन लिया सम्यक श्रवण हो गया फिर मनन भी होगा निर्ध्यासन भी होगा समय श्रवण के ही अधिकारी न होते भी जो श्रवण करता है आत्मनात्म वेग नाम ग्रंथ में लिखा है शंकराचार्य जी ने जो साधन जो संपन्न नहीं है ऐसा भी व्यक्ति कोई वेदांत श्रवण करेगा तो क्या होगा प्रश्न क्योंकि सभी अधिकारी तो है नहीं जो वेदांत को श्रवण कर रहे हैं सभी के साधन चुन है नहीं। सुन रहे है। और सब उन लोगों के लिए विशेष प्रश्न पूछा विगृहस्थ जो भी पुत्र आदि कामना में लोभ में मोह में मध माद से राग द्वेष में पड़े हुए फिर वेदांत सुनते हैं उन लोगों के बारे में बताओ उनका क्या गति होगा अनिधिकारी होता वेदांत श्रवण करने से उनकी क्या गति होगी चाहे वह हो चाहे महात्मा हो चाहे हो तब वहां आदर्शंकर जवाब देते हैं कि इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है संसार में वेदांत श्रवण करने से बढ़कर कोई पुण्य कर्म है ही नहीं ऐसी स्मृतियां हैं जो बताते सौ अश्वमेध में याग करना और वेदांत का श्रवण करना बराबर है इतना इसे अनधिकारी होता हुआ प्राप्त जिस समय में उस सांसारिक खचर पचर में से उस समय निकाल करके जो वेदांत श्रवण करता है महान पुण्य आत्मा होगा वह यहाँ से स्वर्गाज लोगों को जाएगा उपभोग करेगा इस पुण्य का और यहाँ फिर श्रेष्ठ घरों में पैदा होकर आगे बढ़ेगा ये गारंटी है। दींद बस ना रहे कोई आपत्ति ने सुनो, बीज बो अभी फसल कटे न कटेगा जितनी सुने उतनी पुण्य होगा आज सुने तो बहुत पुण्य बढ़ जाएगा जितना सुने उतने हिसाब से पुण्य है जितना आप ओवर टाइम उतना तंखा मिलेगा आप तीस दिन में बीस दिन छुट्टी मार दी दिन को तो तंगा मिलेगी यानी कि दिन, दिन का तंगा मिल जाएगा आपको जितना दिन काम करोगे उतना दिन तंगा मिलेगा जितनी ओवर टाइम करोग उतनी उसके हिसाब से पैसा मिलेगा जितना सुने उतना पुण्य हुआ जितना अधिक सुने उतना अधिक पुण्य होगा या कम सुने कम पुण्य होगा उसके अनुसार स्वर्ग आदि में रात करके छीन पुण्य कोई जरूरी को नहीं है उस समय आ जाएगा क्या वो नहीं जाएगा। आएगा आएगा कैसे जिनकी पर जब रगड़ खाया इधर इधर संसार का तो तो उसकी वासना इतना तंग करेंगे सुनने भी नहीं देंगे आपको ढंग से वहाँ बैठे बैठे नींद आएगी बुढ़ापा वैसे ही मरने जा रहा है वहाँ बैठा ही नहीं जाएगा तो लोग यही करते हैं। हाँ। में यही तो सोचते हैं तो गलत ना है ना कि भगवान ने कहा अंत कालमाम स्मरण है ना उस लोग को पकड़ लिया अरे वो उसके लिए कर रहे हैं ना जो जिंदगीर पहले स्मरण किया है तभी तो, तो अंत काल में स्मरण आएगा बैठे जिसको तुमने प्यार करा जिंदगी पर वही तेरे को स्मरण में आएगा हम तो साफ गाते आजकल लोगों को सुनाता हूँ जब तो ग्रस्तों के घर में भी जाता हूँ तब देखो भाई जब कुत्ता पाल रखा है इसका प्यार नहीं करता नहीं तो अगले जन कुत्ता बनेगा हमारे आश्रम में आए कुत्ता बना ये करता हूँ मैं पत्थर मार मारकर बगाऊंगा फिर क्यों महाराज मैंने कि यही होता है जिसको तुम तो जो चीज को तुम अत्यंत तुम्हारे प्यारा होगा वही अंतिम समय स्मरण में आता है तुम आज अपने बच्चों को गोदी में बिठाकर कर खिलाने को त्यार नहीं प्यार करने को त्यार नहीं उस कुत्ते को गोदी में रखकर प्यार करवा तो याद करेगा तुम यही कुत्ते तुम्हें न अपने बच्चे याद आएंगे ना भगवान याद आएंगे ना भगवान का नाम याद आएगा ये कुत्ता जो प्यारा तुम्हारा ये तुम्हें याद आएगा और जो याद आएगा उसी योनि में तुम जाओगे। विशास्त्र क्या है तुम जरूर कुत्ता बनेगा कुत्ता बनकर कहाँ जाएगा अभी भी तुम मेरा भगत है ना इसे तब मेरे आश्रम में आएगा और तो हम तुमको भगाएंगे मारास तुमको कहा तुम आना नहीं है कुत्ते को प्यार गया कुत्ता बन फिर आ गया इधर मेरे पास भगवान कहे महाराजा कब बात करते हो अपने पालना ही नहीं घर के अंदर घुसने नहीं देना पड़ता तो। हूँ गेट के अंदर बांधो वही टुकड़ा फेंको अपना रात पर देखभाल करेगा उसका जितना उसको इज्जत नहीं उतना ही दो ज़्यादा मत दो नहीं तो अपने नौकर को अपने घर में घुसने नहीं देता है क्यों नहीं घुसने देता भंगी को घुसा दो क्यों नहीं घुसने देते कुत्ते घुस सकता है अरे न नहाता धोता न पिशाब करके ऐसे खड़ा रहता और उसको अंदर बिठा दिया सिर्फ बंगे अच्छा नहा है शुद्ध हो गया है उसको तुम नहीं बैठने देते तो ये आदमी की घटियापन आ गया है गलत श्लोक वो श्लोक क्यों किसने कहा को समझ नहीं रहे जिसने जिंदगी पर स्मरण किया वो उसके लिए कहे मान लो जिंदगी पर तुम्हें अनुष्ठान किया फिर भी अनुभव नहीं हुआ वहां व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा क्यों जिनकी अनुष्ठान का नतीजा क्या है अंत काल भगवान का स्मरण जरूर हो जब अंत काल में स्मरण आ गया तो उद्धार अंतकाल में स्मरण आवे उसी का नाम और परमात्मा ही उसके अंदर तुम जिंदगी भर करना पड़ेगा ना अभ्यास तभी तो याद आएगा लोक है लेकिन वो किसके लिए का रहा है वो सब संदर्भ को समझो आपने ऊपर लागू कर दिया जो जिंदगी भर संसार करता रहा दुनिया धंधा 420 सौ पीसी विश्वासघाती बेईमानी हरामीपना सब किया और कह रहे अंतकाल मेरे को भगवान याद आ जाएंगे आ जाएंगे कि वे सारे पाप तेरे को सामने आएंगे आप वो सताएंगे जितने लोगों को धोखा दिया बेईमानी के सारा समय ऐसा खा सामने आएंगे तो को मारा तो खड़ा हुआ मरते समय याद आ रहा इसके बाप का अभिशाप भी लग गया ना इसे तो बेटा दूर हो गया मरते पानी देने के लिए राम नहीं था वहां पे श्राद्ध करने के लिए नहीं था आग लगाने के लिए नहीं था बड़ा बेटा ये कथाएं हमें दिखा रहे हैं नतीजा क्या होता है अनजान में किया हुआ गलत कर्म था उसके नतीजा और जानकर जो कर रहे हैं उसमें क्या नतीजा होगा ये वहां पर समझाने कोशिश करते हैं कथाओं के ही तो हम लोग आदर्श दिया है इसलिए कहते कि देखो कि वो लोग अपने आप को अधिकारी मानते हैं तो भले करें श्रृणवंतुञता अज्ञात तत्व जिनको अभी तत्व का ज्ञान नहीं हुआ अज्ञात तत्व ते श्रंत जानन कसरा श्रम जिसने तत्व का जान लिया है अब वो क्यों श्रवन करने जाएगा मनता संशय पन्ना जो संशय से ग्रस्त है अभी पता ने माया मिथ्या है या नहीं है वो है माया सच भी नहीं ऐसे जो सोचने वाले मूड हैं, तो वो भले मनन करें, मेरे को मनन करने की क्या जरूरत है न मन्य हम असंशय संशय रहित होने के नाते मेरे को मनन करने की कोई जरूरत ये ते न तो। जानते हैं जो रूपा ब्रमिक तो को के द्वारा भले ही श्रवण भले खूब करते रहे तत्व इतम अन्य संशय और तत्व तो ऐसा है या वैसा है इस प्रकार संशय वाले जो होते हैं मनन कुरो चलो मनन भले करते रहे मम तद उभयाभाव मुझ में ये दोनों ही नहीं रह गया है अतवा प्रवृत्ति आज श्रवण दोनों ही प्रवृत्ति नहीं होगी कदे महाराज आप समाधि की तो अभ्यास करोगे गुफा में बैठ करके कद वो भी जरूरत नहीं वो भी जरूरत नहीं ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं अनुभव के बाद में कोई चीज की जरूरत नहीं अनुभव होने तक के सारी चीजें हैं अब रागे और बात कर संसार से बचने के लिए भी करना पड़ता अनुभव होने के बाद लोग पीछे पड़ते तो क्या करें वाल भी छिपता है और छिपने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है मौल में रहो गुफा में घुस जाओ अरे झंझट वो आएंगे चल जाएंगे पागल पागल है ना दुनिया अपने को बचाने के लिए भी बैठना पड़ता है इसलिए ज्ञानी ही मौनी क्यों हो जाता है ताकि दुनिया को पता नहीं चलेंगे नहीं तो पढ़े लिखे मालूम हो जा तुरंत महाराज हाथ देखो और कुछ नहीं हाथ देखो बोल जाएंगे क्या दुनिया नंबर बताओ अब क्या नंबर आने वाला है आज नंबर पूछेगा सट्टे का अरे क्या महाराज है आपको कुछ हो गया खोर में कुछ झाड़ दो झाड़ना भी नहीं आता क्या लोग ऐसे हैं घसी टेंगे आपको किसी बच की लेगी रास्ता दूर हो जाओ मौन हो जाओ गुफा में जाओ। भले आपको निध्यासन की जरूरत है जब की जरूरत है ध्यान की जरूरत है अंदर जगह सो जाओ भले आपको आपके शर्त अंतर क्या पड़ना है चाहे आप, ध्यान में बैठा रहे पढ़े ना पढ़े कुछ भी करे ना करे फर्क क्या पड़ना इसे कहते पूर्व पक्षी कहता है ना भूता माँ भूताम श्रवण बनाने श्रवण बनाने भली न होवे विपरी निराशाश्रम कर्तव्य ये पर निराश करने के लिए निध्यासन जरूर करना चाहिए तो तो अभावि में आत्मबुद्धि तो नहीं रह गया है अभी विपर्य से अभाव तो तदपि नानुष्ठ मित्त इसमें मुझे निर्ध्यासन का भी अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है विपर्य तो निध्यासित पर्यात देहात्वर्यासन कदाचित हम न कदाचित जो विपर्यस्त है, जो विपरीय में भ्रांति देहादिना तो बुद्धि वाला है वो बल ध्यान करे उस विपरीत ज्ञान को निवृत्त करने के लिए किम ध्यान जिसके अंदर कोई विपरीत नाम की चीज ही नहीं रह गया वो ध्यान से क्या करेगा किसका ध्यान करेगा क्या ध्यान करेगा कुछ नहीं करेगा विधि नहीं हो सकता उस पर अगर विधि लागू होकर फिर मुक्त कहना होगा गया, गया। विधि जो है विधि निषेध किस पर लागू होता है अज्ञानी के लिए ना और शास्त्र के सारी विधिया और निषेध चाहे कथा सुनना पड़ेगा भगवान के पाठ करनी पड़े मैंने कोई भी विधि विधान सब अज्ञानी के लिए है कीट से लेकर ब्रह्मा जी तक सब पर विधि निषेध लागू है जीवन मुक्त पर कोई विधि निषेध नहीं है ब्रह्मा जी भी तो उल्टा पटा नहीं कर सकते तो उल्टा पट्टा होने भी नहीं दे सकते तो बड़ा संभालना पड़ता रस्ते बनाना होना बैठ करके उनके विधि विधान उनके लिए भी ईश्वर की विधि की विरुद्ध वो चल नहीं सकते ईश्वरीय जो व्यवस्था दिया कर्म व्यवस्था व्यवस्था के अनुसार उनको चलना पड़ेगा उल्टा पटा नहीं कर सकते इसे सब विधि विधान के अधीन हो जाते हैं लेकिन जीवन मुक्त को कोई विधि विधान नहीं इसी ही मुक्ति का आनंद तो है यदि विधान बाद में रह गया फिर मजा ही क्या रहेगा आप से से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझसे नहीं होगा भावे आगे देखो विपरी नहीं रहा फिर आप व्यवहार कैसे करते हो मनुष्य व्यवहार कदम घटो दे अहम मनुष्य अहम संन्यासी व्यवहार कैसे कर रहे हो आपना वसादित शरीर की अपनी मन की बुद्धि अहंकार एक वासना है वो वासना वजा दे चलते रहता है मुक्ति सुख के समान बाण है ना बाण है धन्य छूट गया उसके बाद कैसे चल रहा है वो है आप चला रहे क्या बाण जो है कितनी तीन अवस्थाएं एक जब तर्कस में बैठा हुआ है है नहीं, नहीं बाण पीछे रखा हुआ है एक ये अवस्था है है दूसरी चढ़ाया अभी हाथ में है छोड़ना है छोड़ना आपकी मर्जी में है ये दूसरी अवस्था है क्रियमाण हो संचित हो गया तो क्रियमान और छोड़ दिए अब मालूम हो गया गोदर गाय है गलती हो गई मेरे बाढ़ छोड़ दी अब रोक सकते हो और जाएगा ही नियंत्रण नहीं रहोग छूट गया छूट गया अब जाएगा जो लक्ष्य को लेकर चला है वो तो अपना लक्ष्य तक जाके ही शांत करेगा भोने तो है और है क्या जा रहे मतलब भोगी तो रहा है क्या? भोगने तो क्या वो? वो कर्म का नाश होने तक तो जाएगा कर्म है वो उसको आप मिटा नहीं सकते बदल नहीं सकते कुछ भी नहीं कर सकते आप तो जैसा वैसे भोगना ही पड़ेगा जैसे बाण की दिशा को बदल नहीं सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते ना बाण को वो तो जा जाकर अपना खत्म होने तक उसके जितना वेग तक ले ले जा उसके जो जो है वेग तक ले जा रहा है लेके जाएगा खाना पीना घूमना फिरना सोना वहना सारा व्यवहार इस वजह से हो रहा है वजह से चलते रहता है जब तक शरीर जिंदा आता समाप्त करने का मतलब शरीर का कर कदम सारा प्रावधन खत्म हो जाता है और शरीर ही पहले बाधक नहीं है तो बाधा तो होगा आप कहना भाई बाहर जो पत्नी पहले अनुकूल थी और मरने के बाद भूतरी बन के तंग कर रही है अरे पहले अनुकूल थी तो बाद भूतरी तंग करेगी हैं नहीं जो पहले ही शैतानी कर रही थी पहले ही लड़ाई झगड़ा करती रही वो जरूर मरने के बाद भूत्री मन के तंग करेगी बदमाश को छोड़ोगी नहीं है ना और जो पहले पति की इतनी सेवा कर रही प्रे है प्रेम श्रद्धा है भक्ति है सारी है वो मरने के बाद भूतरी बन के थोड़े तंग करेगी कभी प्रार्थना भी है जो पहले मुक्त होने से पहले मुक्ति होने के लिए उस ज्ञान पाने के लिए परमात्मा को पाने के लिए जो प्रार्थना हमने साथ दिया है वो तो प्रार्थना के बाल में तक नहीं कर सकता आते है ना पहले, ना बाद में, कभी भी विरोधी नहीं रहता है इसे ज्ञान का अविरोधी होने के ना ज्ञान जब प्रावधक्रम को विनाश नहीं करता अविरोधी है ना नाश नाशिको किसका होता है जब विरोध होगा ना विरोध है नहीं तो क्यों नाश करेगा कोई? वस्तु ही एक दूसरे को नाश करते हैं नहीं नहीं तो तो ये साथ साथ साथ में रह जाते हैं। बिल्ली बिल्ली कुत्ता घूमते तो रहते, विरोध तो है। मेढक बैठ के चला ऐसे कभी तो देखा ही नहीं तुरंत पलटेगा वो खा जाएगा कभी कभी वो भी पालने पर तो चल जाए। जा। पालने पर चल आप जाएगा उनकी जो जन्मजात शत्रुता नहीं है ना जन्मजात शत्रुता नहीं। नहीं। ज्ञान के को बीच कोई जन्मजात शत्रुता नहीं है संचित कर्म के साथ विरोध है उसको नष्ट कर देगा अज्ञान के साथ विरोध है अज्ञान को नष्ट कर देगा क्रेमणु के साथ विरोध क्रमाणु कर्म को नष्ट कर देगा यानी तो तो प्राग कर्म के साथ विरोध नष्ट चराभ्यस्त सन ना तो अवकल्पते मनुष्य व्यवहार जना विपर्यास की बिना भी चौते भ्रांति के वैसे बार होते बात नहीं पहले ज्ञान से पहले मुक्ति से पहले भ्रांति के वैसे व्यवहार हो रहा था लेकिन अब बिना भ्रांति का भी वही व्यवहार होते रहेगा जैसे पहले वैसे बाद में व्यवहार होते रहता है क्यों तो वासना वशा चासना की वजह से कई बार मैं सुना चाहूंगा शिवान जी महाराज यही कहते ज्ञान से पहले भी हम लकड़ी धोया पानी ढोया लकड़ी काट के लाए पानी भी ढोये और ज्ञान के बाद भी अब भी हम वही काम कर रहे हैं लेकिन पहले मैं कर रहा था और अब वो हो रहा है कितना वासना उसे चलेगा थोड़ी एकदम जो कर्म करते हुए अपने ज्ञान को प्राप्त किया है जिन चीजों का अभ्यास के साथ चलता हो अपने ज्ञान को अनुभव किया है स्वरूप को अनुभव किया है उन्हीं की वासना जैसे आगे भी वो सामान्य चीजें चलती रहेगी आप खाना करते ही थे जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक, तक तो भोजन पानी करते रहे हैं वासना बनी इसे ज्ञानोत्तर काल भी शरीर क्या करेगा भोजन खाने के लिए जाएगा टाइम टू टाइम जो जो पहले अभ्यास हुआ है उस अभ्यास के वासना के वजह से ज्ञानोत्तर काल में उसी प्रकार की शरीर में दिखाई देगा उसी प्रकार व्यवहार दिखाई देगा बिना भ्रांति का पहले पूर्वक था और अब अब अभ्रांतिपूर्वक हो रहा है इतना अंतर है क्यों हो रहा है अब भ्रांति नारायण पर भी चिराभ्यस्त वासना तो अवकल्प वासना के वजह से वह हो रहा है ऐसी कल्पना ही की जाती इतने अंतर भरे पहले व्यवहार में सत्युत्व था और व्यवहार को कल्पित मानते हैं यही अंतर बहुत अंतर है इस अंतर के बिना अनंत जन्म लिए वे भटक कर रहे हैं ये देखने में वो छोटा सा अंतर लगता है साधारण संतर है यानी अंतरिकुनर्जन को मिटा देता है तभी अस्सी व्यवहार से निवृत्ति सिद्ध है ध्यान संपाद्य मित्शं फिर तो इस व्यवहार की निवृत्ति स्थिति के लिए तो ध्यान करना चाहिए पूर्व ही है वासना जो मिथ्या व्यवहार हो रहा है उस तो मिथ्या व्यवहार को भी मिटाओ क्यों उस होने देते नहीं हो सकता प्रार्भ क्षय मंत्रे नास्तित प्रारद क्षय होना की निवृत्ति हो नहीं सकती प्रारब्ध करो क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्माक्ष साम्य ध्यान सहस्रता ंकंक क्षय होने पर सारा शरीर शरी के होने सारा शरीर के सारा व्यवहार भी तीनों शरीर स्थूल कारण और इनसे जो होता है सारा व्यवहार सब अपने आप समाप्त हो और जब तक प्रांक क्षय नहीं हुआ हो तो कर्म अक्षय तु असो इस व्यवहार को नैव शाम में ध्यान साहस होता हजारों प्रकार से ध्यान कर लो तो भी इस कर्म को आप नाश नहीं का नाश आप किसी भी साधन से नहीं कर सकते और भोग करके होगा अपने आप से खत्म होगा व्यवहार अपने आप निपट जाएगा उसमें कोई प्रश्न फिर वही वेदांत अभी कच्छा कौन बता रहा है न आप कौन खाने वाला रहेगा रहे? बता सकते इतने पहले बोल चुका है मेरे कर्तृत्व नहीं भौतृत्व नहीं कुछ भी अब खाएगा कौन ब्रह्म खाएगा क्या ब्रह्म खाया अज्ञानी तो खाएगा वो तो अज्ञानी तो नहीं वो जब तो ब्रह्म हो गया अब रखो कैसे खाएगा वो तो खा ही नहीं सकता इसे जो होगा हो। कोई जहर दे के मार दे प्रारम है क्या प्रागक्रम की वजह से उसको अंत प्रेरणा होती है और गंगा जी में चलाक्रम ही उसको प्रेरणा देगा पहाड़ से गिर जाओ गिर जाएगा खत्म प्रार्थना तो तो है। खुद अपने कोई कोई व्यवहार व्यवहार से खाने के इस नहीं कि वो नहीं सकता। कि में ना उसका। जिस जन्म के अंदर उसको ब्रह्म का अनुभूति होना है उसके लिए जैसा प्रार्थक्रम होगा उस प्रारण के अंतर्गत इस तरह दुख कर्म होगा क्या ऐसे करते कैसे कर सकता कोई आदमी उल्टा नेकों बार समझा चुका हूं भगवान खुद ने कहा है अनेक जन्म जिसने वेदांत का नित्य निरंतर जीवन व्यतीत किया है उसी जीवनुक्ति जीवन होती है और कहा से आ जाएगा आप कैसे सोच सकते हैं एक जीवन मुक्ति के अंदर कैसे हो सकता है असंभव जिसने अनंत जन्मों से अनेक जन्म संसि गहरा है ऐसे थोड़ी जीर्णमुक्ति हो जाएगा पिछले जन्म कदा घोड़ा रहा आदमी आद्म होकर ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा क्या अनेक जन्मों से उसने कर्म कांड किया है, उपासनाएं की हैं, ब्राह्मण रहा है और पूजा पाठ किया है दुनिया भर जो है उसने जय वगैरह करके उसकी सारी उपासनाएं शास्त्रमय है पूरी शास्त्रीय जीवन है शास्त्रीय वासना बनी शास्त्रीय प्राक्रम होगा इसलिए और शास्त्रीय कोई क्रिया उसके प्राक्रम हो नहीं सकता कल्पना नहीं कर ये तो जो तो झूठे जो अज्ञानी लोग उल्टा पुल्टा शंका करते हैं तो उस ऊपर जवाब में हम लोग सिद्धांत बोल देते ये मान ऐसा है तो प्रार्थना मान उसके प्रार्थना मान लो लेकिन अच्छा सिद्धांत पक्ष में विचार करके देखते हैं उसके प्रार्थम तो ऐसा हो नहीं सकता ऐसा जैसे उनका पश्चिम आप और क्या बेकूब आगे को भी प्रश्न पूछ तो जवाब ऐसे देना पड़ेगा जैसा भूत वैसे इलाज एक बार दुष्ट नहीं दिया था जैसा भूत वैसे इलाज हाँ लाल मिर्च को पोखनी खिला दिया